कहाँ जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए अंगदेश। तो उस समय जो है रोमपाद ने बड़ा उनका स्वागत किया उस समय दशरथ जी ने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि से कहा कि मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए आप ही यज्ञ कर सकते हो तो उन्होंने कहा राजन आप चिंता न करो भगवान की कृपा होगी तो आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा पुत्रों का तो चल दिए तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो यज्ञ हरम हुआ और वहाँ जो सारे देवता जो है वो रावण के अत्याचार से बड़े भयभीत थे सब ब्रह्मा जी के पास गए उस समय ब्रह्मा जी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो उस समय भगवान ने कहा देखो ऋषिवरों हे देवों तुम अपने अपने हंसों से अयोध्या में चित्रकूट आदि सब सब जगह क्या लो अपने हंसों से अवतार लो मैं यही दशरथ जी के इस यज्ञ में खीर में प्रवेश कर जाऊंगा और इनका बेटा बन के प्रकट हूँ इसलिए आप लोग चिंता मत करो तो बंदर भालू इनके रूपों में तुम क्या करो अवतार लो तो इस तरह से बांदरों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है ब्रह्मा जी के गाल से जामवंत जी का जन्म हुआ था गाल से पैदा हुए ब्रह्मा जी के ज जो थे तो जामवंत जी गाल से पैदा हुए बहुत शक्तिशाली था इंद्र से बाली और सूर्य से सुगरी जिस समय ब्रह्मा जी भावकता में उनके आंसू निकल रहे थे उस समय उन्होंने अंजलि में अपने आंसुओं को भर लिया ब्रह्मा जी ने जैसे धरती पर छोड़ा उस समय ऋचक राज की उत्पत्ति हुई बहुत शक्तिशाली था यह एक समय यह बांदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा था कि में कितनी शक्ति मुझ में तो चलते हुए धर धल वृक्षों को गिराता हुआ जा रहा था आगे एक तालाब में गिर गया तालाब शरापित था तो यही ऋचक राज बातर अफ्सरा बन गया अब जब सुंदर अफ्सरा बन गया तो उस समय ऊपर से इंद्र की दृष्टि पड़ गई इस पर इंद्र बोली इतना खूबसूरत है इतनी तो मेरे स्वर्ग में अफसरा भी नहीं होगी तो देवराज इंद्र की जो शक्ति थी ना वो इसके बाल पर गिर गई अब जब बाल पर इंद्र की शक्ति गिरी तो अक्सर कोई चील का कोई बीट करते तो हमारे सर पर हम कैसे क्या करते हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऐसे ही इस ऋषिक जो कि स्त्री बना हुआ था इसने ऊपर की ओर देखा ऊपर तो की ओर देखा तो सूर्य की दृष्टि पड़ गई सूर्य बोले इतनी खूबसूरत लड़की कौन है ये? तो सूर्य की शक्ति गिरी भाग पर गिर गई गिरी मतलब गला गिरी भाग पर गिर गई इस तरह से यही ऋचक दो बांदरों को इन्होंने जन्म दिया इंद्र की शक्ति बाल पर गिरी तो बाल से बाली का जन्म हुआ सूर्य की शक्ति गिरी भाग पर गिरी इससे सुग्रीव का जन्म हुआ तो इस तरह से जो है इंद्र इंद्र से वाली का जन्म हुआ और सूर्य सूर्य से सुग्रीव नाम के बांदर जन्मे बृहस्पति जी ने तारा नाम की जो थी ना न उसको जन्म दिया कुबेर से गंध माधन नाम के बांदर ने जन्म लिया विश्वकर्मा से नल नल ने जन्म लिया और अग्नि से नील का जन्म हुआ और अश्वनी कुमार से मेन्द और दुविध ये, ये दुविद नाम का जो बांदर है इसको द्वापर युग के अंदर हमारे दाऊ भैया ने मारा था ये दुवित नाम का जो बांदर था इन्होंने राम जी से धोखेबाजी की थी और किससे धोखेबाजी की राम जी से इसने बलराम जी ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया था द्वापर के अंदर ये कंस का मित्र बन गया था इसकी भी लीला समाप्त कर दी वरुण से सुण नाम के बांदर ने जन्म लिया और पवन देव से हनुमान जी का अवतार हो गया भूलभक्त वस्तल भगवान की आनुमान जी का विस्तार करते हैं सबसे पहले चलते हैं हम स्कंद पुराण और भविष्य पुराण। केसरी की पत्नी थी अंजना बड़ी दुखी होकर मतंग ऋषि के पास गई जाकर रोती हुई कहने लगी कि मुझे पुत्र नहीं है तब मतंग ऋषि ने कहा कि पचास पचास योजन पर नरसिंह आश्रम जहां आकाश गंगा तीरथ है वहां तुम तप करो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी तो वहां पर माता अंजना ने बारह वर्षों तक तप किया तब वायु देवता प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया तो इस तरह से बताया जाता है कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड प्राण में लिखा है कि श्री नाम का असुर उसने पुत्र कामना से शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पांच अक्षर मंत्र का जप किया इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि वर मांग ले तब केसरी ने कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बलवान हो तब शंकर जी बोले मैं मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता कारण ने तुझे पुत्र सुख नहीं लिखा है तेरे लिए तुम एक सुंदरी कन्या तुम्हें मैं एक सुंदरी सुंदरी कन्या दूंगा जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र का पुत्र उत्पन्न होगा मतलब क्या कहा देव ने कि तुझे मैं शंकर जी का बेटा तो नहीं दूंगा बेटी दूंगा पर उसी बेटी से तेरे एक बेटे का जन्म होगा उसके बेटे का जन्म होगा वो शक्तिशाली होगा और वो कौन होगा कौन होगी अंजना किसका ब्रह्मांड लिखा है आनंद रामायण के अनुसार सूर्व चला सूर्व चला ब्रह्मलोक की अफसरा थी उस समय इसने अपने गायन सुंदरता पे बड़ा घमंड हो गया था उस समय इस सूर्यचला को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो गिरी मंजा गीत होता ना इसकी फीमेल मतलब गिरिधिजा हो जाने का श्राप दे दिया अब हुआ ये कि ये रोने लगी तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जिस समय दशरथ जी महाराज जी के यहाँ यज्ञ हो रहा होगा